बोलवंडा राधेश हरिभो बुलावन बिहारी जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री संकल्प कल्प द्रुम ग्रंथ की जय श्री श्रीनताय गौर हरिमो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह हरि गोविंद जय जय भुल वृंदावन दिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरशोत्तमाय जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य यमलगल वाय ममृत जगत्पिब विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहांबराों तो तकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवाई श्री, श्री, श्री, श्री, श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री, श्री राधाकृष्ण पदा सहगण लललता श्री विशाखान्ताेहम श्रीगुरोपमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीप्रत सहगण सहगण हाँ, हाँ. सहगण साधूत जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यम श्रीराधापादा सहगणललता जयता श्री मव पद भुजौ श्रीराधाम मदन मोहनौ दिव्य बृंदारण्यकद्रुमा श्रीमदत्न सिंहासन सौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविंदौ उस्मरामी रास रसारम्भ वैशी भट्टटस्थितोपीनाथ श्रिय हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मतेर्दया तुलसी का पद्मण पठन तु कृपा पी वैष्णवभ्यो नमो नमः श्री नम बुलाव्य हिलाईसलद्रु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ श्री बिनोद मंजरी स्वाभिष्ट भाव संबंधी लीला का स्मरण करते हुए बड़े किम और कदा इन दो सूत्रों को धारण करके स्मरण भक्ति के भीतर श्रवण कीर्तन और स्मरण ये नवधा भक्ति में यही स्वाभिष्ट भाव संबंधी है इनमें स्मरण भक्ति के भीतर किम और कदा इन दो बिंदुओं पर स्मरण कर रहे हैं हमारे पास में यही दो मुख्य साधन है सबसे ज्यादा दुर्लभ वस्तु है मूल्यवान वस्तु है उसे हे किशोरी जो क्या मेरे शरीर के साधनहीन साधनहीन नहीं, नहीं तीसरी बात है अपराधी व्यक्ति को भी आप अपनी उदारता से दोगे इसकी मैं अभिलाषा कर रहा हूं और कब दोगे तो मेरे पास में साधन का बल है नहीं इसलिए मेरे पास में एकमात्र कृपा का ही बल है और वो कृपा आपकी कब उदय हो उदित होगी तो कदा में जल्दी से कृपा आप ही आप ही कृपा करो हम तो पड़े हुए हैं और मेरे पास में अब समय नहीं है क्योंकि ये कलुग के जितने भी धर्म हैं वे सब मुझे सना सना डरा रहे तो मन शिक्षा में श्री रघ दास गोस्वामी को हाथ जैसे कह रही है कि यानी यह या कलयुग माया पिशाची अरे मेरे मन तुझे बहुत ज्यादा डरा रही है तो एक काम कर और वो काम यह है कि श्री रूप सनातन के पास में रूप सनातन के माध्यम से रूप मंजरी आदि के माध्यम से श्री श्याम सुंदर के पास में शिकायत कर दे कि ये मुझे परेशान करती है माया इसको रोको तो यदि तूने श्री रूप सनातन के पास में शिकायत कर दी तो फिर ये माया पिशाची तुझे डराना बंद कर देगी कारण संभव यथात्वाम यह श्री ठाकुर के चरणों में जाकर के फूतकार कर दे इस माया पिशाची की शिकायत कर दे तो ये माया पिशाची भाग जाएगी फिर तुझे तो कला का तात्पर्य है कि मेरे पास में और कोई नहीं है ये माया पिशाची मुझे बहुत परेशान कर रही है इसलिए जल्दी से कृपा करो वरना मेरा तो ढेर हो जाएगा आपने विल किया तो ढेर हो जाएगा तो किम और कदा इन दो चीजों को लेते हुए कदा में दो चीज के मेरे पास में आपकी कृपा के अलावा कोई दूसरा साधन है नहीं और जल्दी से कृपा करो क्योंकि माया पिशाची तब तक मुझे नहीं तो नष्ट कर देगी इसे जल्दी से कृपा करो और उसी में 18 श्लोक में कह रहे हैं श्री संकल्प कल्पद्रुम में श्री विश्वना चक्रतीपाद मंजरी के स्वरूप में कह रही है आत्मकलया रचित तुलस्या सह रानी महाशय उल्बन अंतिंत मंजरी भाव में श्री विष्णा चकुर्थ विराजमान हैं और विनोद मंजरी के रूप में उस समय श्री किशोरी जी से परम दुर्लभ वस्तु की प्रार्थना कर रहे हैं बिनोद नजरी पर दुर्लभ वस्तु की प्रार्थना कर रही है कि हे श्री स्वामी तलपम सरोज दल क्लिप्त मनंग के लिए पर्याप्तम क्या यह दासी को यह सौभाग्य मिलेगा कि आप प्रियालाल के सुख शहन करने के लिए एक शब्द का रसिक जनों ने वाणी साहित्य में प्रू किया उसका नाम है वो शब्द है सुख शहन मिला युवा सरकार मिला उसका नाम सुख सुख शहीन तो सुख करने के लिए सुख शयन करेंगे उस सुख करने के लिए कलपम सरोज दल क्लितम कब वो अवसर होगा कि मैं कमल के दलों को तोड़ करके जो आपके परम कोमल किशोर जी के चरण कितने कोमल हैं ऐसे परम कोमल श्री चरण आपके श्रियंग उनके लिए कमल के दलों को तोड़ करके कोमल कोमल जो भाग है उस कोमल कोमल भाग को लेकर के मैं तलपम पुष्पैया की रचना करूंगी सरोज दल क्लिप्तम क्लिप्त माने रचित रचित कमल दल से जो रचे हुए हैं तल को तो सचना करूंगी जो अनंग के लिए पर्याप्तम श्री युगल सरकार की अनंग केली में काम केली में पर्याप्त माने सर्वथा उपयुक्त जहां कोई कठिन वस्तु नहीं लगे कितने कोमल है उनको कहीं कोई असुविधा नहीं हो पान जो है उसका भी बीड़ा बनाएंगे तो उसमें से बीज की जो डंडी है वो डंडी को निकाल करके फिर पान का बीड़ा बनाएंगे क्योंकि कहीं श्री प्रिया जी के दांत में कहीं अड़े नहीं फे नहीं कोई भी चीज घास फूस कहीं भोजन के साथ में किसी सामग्री के साथ में भोगी सामग्री के साथ में कहीं आनी जाए उसको बीन करके सर्वदा सर्वदा बनाएंगे ऐसे तो अनंग केले पर्याप्तम अनंग केली में पर्याप्त परम सुंदर जो शैया है उस शैया की कम मैं रचना करूंगी आत्मकल्या रचितम तुलस्या तुलस्या जो आत्मकल्या ललितम जिसमें अपनी संपूर्ण कला को डूब दूंगी संपूर्ण कला को में दूंगी आफत काट करके नहीं बल्कि सेवा ही अपने आप में सुख है सेवा करने में साधिक, साधिका को सुख मिल रहा है और श्री प्रिया लाल का सुख ही उसमें एकमात्र विराजमान है तो आत्मकल्या अपनी संपूर्ण जो कला है उस कला के साथ में जिसमें सारी बिम्ब विधान विराजमान है श्री प्रिया की जो रूप माधुरी है उस रूप माधुरी का कल्पना के द्वारा ही पहले ही जहाँ विचार करते हुए कि के ऐसी शोभा होगी या इस प्रकार की कहनी होगी इस विचार करते हुए अपनी भावुकता के द्वारा अपनी कल्पना के द्वारा अपनी बिम् के द्वारा और अपनी अभिव्यक्ति की सारी स्किल कुशलता उस कुशलता के साथ में अपने भाव को प्रकट करते हुए में विराजमान होंगी और उस कला के साथ में मैं उस तल्प की रचना करूंगी और हे श्री राधे के तुलस्या तुलस्या मनुष्री तुलसी जो है उन तुलसी के आदेश के अनुसार मैं कार्य करती हुई विराजमान होंगी श्री तुलसी मंजरी वो जैसा आदेश प्रदान करेंगी उनके द्वारा श्री वंदा देवी जी जैसा आदेश प्रदान करेंगी उनके द्वारा मैं सुंदर अनंगशैया जो हैं उन अनंगश्या की कम पूर्ण कुशलता के साथ में रचना करूंगी रसात प्रे सा रसा आप जब श्याम सुंदर के साथ में आएंगे श्याम सुंदर की बाम भुजा को अपने बाम स्कंध के ऊपर धारण करके अपनी दक्षिण भुजा उनको श्री श्याम सुंदर के दक्षिण स्कंध के ऊपर स्थापित करके कब में श्याम से पर्रमण आप श्याम से पर्रमण करती हुई जब श्री शे, शैया मंदिर में पधार रही हो उस समय तमाम प्रेसा सह रसात अधिशा यानी प्रियालाल को धीरे से मैं शैया के ऊपर ये नवदासी विराजमान करेगी आपको कब शैया के ऊपर में विराजमान करूंगी और तामूल आशय तुम उल्वनम उल्लसामी और तामूल जो है उस तामूल का आस्वादन करने के लिए उल्वनम में कब पीक दान लेकर के उगाल दान लेकर के उल्लसामी परम परम आनंदित होंगी और कभी अपने अर्धचर्म चर्मित तांबुल को आप जिसमें समर्पित करेंगे उस महाप्रसाद के कणका को ग्रहण करके मैं व्याकुल होंगी जिसके लिए सुंदर भी प्रार्थना करते हैं मुझसे नई दासी से उस छोटी से छोटी दासी से शाम सुंदर प्रार्थना करते हैं कि अरे प्रिया जी के जो अर्ध तांबूल उसमें से थोड़ा सा तेरे पास न हो तो जरासत दे उस का पान करने के लिए लालजी भी अभिलाषा करते हैं कितनी ही गुढ़ क्षणों की सेवा और ऐसे गूढ़ क्षणों की कितनी मूल्यवान सेवा है ऐसी सेवा के लिए ललचाना यही लोभ का लक्षण है अधिकार न होने पर भी साधन न होने पर भी दुर्लभ वस्तु के लिए ललचाना उसके लिए मैं ललचाती हुई प्रार्थना करूं तो तलपम सरोज दल क्लितम कमल दल उनके द्वारा चुन करके अनंग के पर्याप्तम अनंग केली में पर्याप्त माने सर्वथा उपयुक्त पर्याप्त का मतलब है उपयुक्त अनंग केली के उपयुक्त जो शैया है उस शैया को आत्मकलया रचितम तुलस्याम श्री तुलसी जी ने ुलसी मंजरी ने मुझे जैसा आदेश प्रदान किया है उस आदेश के अनुसार उस सेवा की रचना करेगा और तमाम और आपने अपनी दक्षिण भुजा श्री श्याम सुंदर की दक्षिण स्कंध के ऊपर श्याम सुंदर ने अपनी बाम भुजा आपके बाम स्कंद के ऊपर रखी है कभी आपने अपनी दक्षिण भुजा श्री श्याम सुंदर की कटी उनमें विराजमान उनने रखी है कभी श्री श्याम सुंदर ने अपनी बाम भुजा आपकी कटी उनमें धारण कर रखी है इस प्रकार एक दूसरे को श्री युगल को सहारा देते हुए कब आप जब पधारेंगे उस समय मैं दासी आप दोनों को का स्वागत करती हुई धीरे से आपको श्री सुंदर पर मैं कब कर विराजमान करूंगी आए, ऐसे अंतरंग क्षण की साक्षी मैं बन जाऊं ये सौभाग्य मेरा क्या है क्या उस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं जबकि मेरे पास में कोई भी दूसरा साधन है नहीं और साधनी नहीं बल्कि मैं अपराधनी हूँ और इस अपराध में अपराधी को भी इस साधन हीन को भी ऐसी मूल्यवान सेवा देना ये आपकी कृपा के ऊपर ही एकमात्र साधन है मैं अपनी तरह से किसी भी प्रकार से इस कृपा को स्वामी जो अर्जित नहीं कर सकती हूँ अर्जित नहीं कर सकती हूँ आपकी कृपा का ही एकमात्र बल है और कोई दूसरा बल इस दासी के पास मैं नहीं तो कितने श्री प्रिया जी लाल जी दोनों जैसे कोई चलता हुआ दिव्य तमाल और उसके ऊपर कोई जैसे चंपक लता लिपटी हुई हो ऐसी चंपक लता लिपि लिप, लपेटे हुए कोई तमाल वृक्ष पधा रहा हो और उस तमाल वृक्ष को पुष्पैया के ऊपर कव में स्थापित करूंगी साद अधिशा यानी रस के द्वारा आपको श्री प्रिया जी श्री प्रिया इनको और श्री को अधिशाए कर श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करना इससे बढ़कर के कोई दूसरी सेवा न स्वामी की हो सकती है न श्याम सुंदर की हो सकती है सर्वोत्तम जो सेवा है वो रास में श्री प्रिया का कराना और श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में श्री प्रिया, या प्रिया के श्रेस्त में श्री श्याम सुंदर को समर्पित करना ये ही सबसे बड़ी रसपूर्ण पराकाष्ठा की सेवा उस सेवा पराकाष्ठा उस पराकाष्ठा को कब में प्राप्त करते हुए विराजमान हुई नाम रूप बच आज्ञा सेवा पराकाष्ठा तो पराकाष्ठा जो है वो रास में अभिस कराना सूर्य पूजन के बहाने श्री स्वामी को अभिषेक करा करके श्याम सुंदर के श्रीहस्त्र में समर्पित करना यही श्री स्वामी की सबसे बड़ी सेवा और श्री यही श्री लाल जी की सबसे बड़ी प्रीतम सेवा हो करके विराजमान बोले सरोज दल कृतम सुंदर जो कमल के दल हैं उनसे है, उनको सजा करके जहां से डंठल बिल्कुल निकाल करके कहीं श्रीअंग में चुभ नहीं जाए श्री प्रिया जी की पीठ कितनी कोमल कहीं चुभ नहीं जाए उसमें सरोज दल कृत्तम प्रिया जी की एड़ी कितनी कोमल श्री लाल जी की पीठ कितनी कोमल कहीं चुभ नहीं जाए इसलिए सरोज दल कृतम केवल कमल के जो दल हैं उनसे बनी हुई अनंग केली पर्याप्तम अनंग केली में सर्वथा जो पुष्पैया है उस पुष्पैया को आत्मकल अपनी कला के साथ में अपनी संपूर्ण भावुकता कल्पनाशीलता बिंब और अभिव्यक्ति की चतुरता इनके साथ में शैया की रचना करके मैं रचितम तुलसीया और श्री तुलसी जी ने तुलसी मंजिली ने जो मुझे आदेश प्रदान किया है उस आदेश के अनुसार उसका अनुपालन करते हुए तो हम तुमको तुम्हारे प्यारे के साथ में तो हम प्रेसा श्याम सुंदर से हमारा संबंध इसलिए है कि तुम्हारे में प्यारे हैं है संबंध श्याम सुंदर के साथ में ना, ना रख करके तुम्हारे माध्यम से श्याम सुंदर के साथ में हम होते कोई होते हैं हैं कोई तो सीधा सीधा शाम के साथ में संबंध रख देते परंतु तो राग भक्त भक्त श्री राधिका के माध्यम से राधिका संबंध से श्याम सुंदर के साथ में अपना संबंध रखेंगे तो सह आपको रसपूर्वक कब मैं सैया के ऊपर विराजमान करूंगी अधीरे से शिप्रिया के चरणों को अपने श्री हस्त में धारण करके सैया के ऊपर स्थापित करती हुई विराजमान होंगी ठाकुर जी की सेवा करते समय कहीं ना कहीं भाव रखना पड़ेगा धम्म से ठाकुर जी को बैठा दिया धम्म से उठा दिया ऐसे नहीं धम्म से बैठा दिया वो नहीं कितने कोमल है बहुत धीमे से जैसे है दासी हैं उस तरह से हुए मैं विराजमान आनी तुम उल्लसानी। और का है लेने के लिए उलवनम मैं का उगाल दान उस उगाल दान को अपने हाथ में लेकर के तैयार रहूंगी और आप अपने तांबुल को उसमें अर्ध चर्मित उसमें समर्पित करेंगे अल कई स्पृशानी जिघ्रण सौर समूह समत समिया अक्षियों दधानी उज परि चुम्बानी अलक्षतम अवेक्षत सबक मार गया संबाह चरणों श्री प्रिया उनके चरणों को कम में दबाऊंगी स्वांस समझ सुर बोल बहु चलत नयन मुख थोड़ी सो एढ़ी लगी यह सुख समझे कौन रस रस्क निवर की हो कि स्वास श्री लाल की श्वास कैसी चल रही है उसके हिसाब से ये पहले से पहले कब समझूंगी कि इस समय श्री प्रिया को किस चीज की जरूरत है यहां कौन पंखा इस समय पंखा की जरूरत है प्रश्न आ रहा है श्री प्रिया को जल की जरूरत है कि श्री निकुंज मंदिर की कोई लता की डाली श्री प्रिया लाल इन दोनों के बीच में आ गई है इसलिए दर्शन करने में बाधा हो रही है श्री प्रिया की कोई लट कहीं प्रिया के नयनों के ऊपर आ रही है और उससे श्री श्याम सुंदर के मिलन में बाधा हो रही है तुरंत ही उस लटकों ऊंचा चढ़ाना काम के ऊपर तुरंत ही वो जो फूल की बंदरवाह टूट करके आ रही है उसको तुरंत दूर करना तुरंत ही श्री प्रिया के श्री मस्तक के ऊपर जो भावपूर्ण प्रश्वेद विराजमान है उन प्रश्वेद को रुमाल से पहुंचना तुरंत ही श्रीप्रिया जन लालजी को जल की जरूरत है तो उस समय झाड़ी उपस्थित करके श्री लाल को प्रदान करना इनको स्वास समझ मुख से बोलने की जरूरत नहीं है श्रीप्रिया लाल को उनकी स्वासों को देख करके कम में समझ जाऊंगी स्वास समझ सुन बोलो जब भी बोलना चीख करके बोलना नहीं है सुर बोलना श्री प्रियालाल के सुर में सुर मिलाकर के के बोल सुर बोल बेसुरा नहीं बोलना बोला जाए और चलत नयन चलने के लिए मुझे आदेश देने की जरूरत नहीं है श्री प्रिया जी के नेत्रों के इशारे के हिसाब से चलना जो अग्रवर्तनी स्वा हमारी युथेश्वरी है जिनके यूथ में मैं हूं उन श्री विशाखा ललता इत्यादि के आदेश के अनुसार चलत नयन उनके नेत्रों के हिसाब से चलना उनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है नैनों के इशारे से चलना और मुख्य मोन मुंह से कुछ बोलना नहीं सारा काम हो रहा है पर सब नेत्रों के हिसाब से ही कार्य हो रहा है और थोड़ी सो एढ़ी लगी श्री प्रिया लाल श्रमित हो रहे हैं ये सखीगण श्री प्रिया को रस में प्रवृत्त कराने वाली और रस से निवृत्त कराने वाली दोनों श्री हितलाल जी की बड़ी सुंदर धमार है उसमें कह रहे हैं कि दूर भई सब शिथिलता अब पुण्य खेलो आए होली का हंग मच रहा है और उस समय सखी कह देती नहीं थक जाओगे बस अब बंद कर लो और सखी ही श्री युगल को होरी से बिरस कराने वाली कह रही नहीं आराम कर लो अभी तबियत खराब हो जाएगी सखी य को विश्राम कराती है थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं सखी जगा देती है चलो उठो शिथिल भाई दूर भाई सब शिथिलता अब शिथिलता दूर हो गई है अब पुण्य खेलो आए चल, सारी सखी तैयार हैं, दोबारा रस में प्रवृत्त हो तो रस में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कराने वाली यदि कोई है तो वे सखी गणी ही है इन सखियों के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए तो वही कह रही हैं कि थोड़ी सो एड़ी लगी श्री प्रिया को मुख से बोलने की नहीं है प्रिया लाल सैया के ऊपर शयन कर रहे हैं और दासी ने अपनी थोड़ी श्री प्रिया जी की एड़ी से लगा रखी है प्रिया केवल चरण की थोकर मार करके हैं नहीं अब बाया नहीं अब दायना चरण तबाह अब मेरा चरण नहीं लाल जी का चरण दबा लाल जी का चरण दबा तो जहां चरण की ठोकर मार करके थोड़ी के ऊपर श्री प्रियालाल, प्रियाजी, दासी को श्री लाल जी के चरण अपने चरण पलौटने के लिए यथा योग्य आदेश प्रदान करते हुए बिराजमान यह सुख समझे कौन सखी के सुख को और कौन समझ सकता है तो श्वास समझे सुर बोलो चलत बोलोग थोड़ी सो एढ़ी लगी यह सुख समझे को तो कब वो अवसर होगा संभाव संवाह यान चरण चरणों मैं कब आपके चरणों का संवाहन करूंगी अल्लकै प्रशानी हे श्री प्रिया जो लाल आपके चरणों जब शयन कराऊंगी शयन कराने के पूर्व आपके चरण उनको धोकर के अलकैनी कब अपने केश से आपके चरणों को यहां बलिया से पहुंचने की जरूरत नहीं है यहां पर दासी जो पहुंचती है वह अपने केश से शिव प्रिया जी के चरण उनको पहुंचती है तो अल कई प्रशानी अपने चोटे से आपके चरणों को कब पहुंचूंगी श्री प्रिया लाल की नुकुंज मंदिर की देहरी उसको भी धो करके दासी अपनी छोटी से उस देहरी को कहीं पहुंचते है अलकिस प्रशान जिघ्रहा सौवर हम समूह चमत्क्रियाबि और श्री प्रियालाल उनके श्री अंग से जो अपूर्व सौरभ सुगंध निकल रही है सुगंध का अपूर्व गुब्बार निकल रहा है ज्योति जो अपूर्व रूप से निकल रही है वो ज्योति ही अद्भुत रूप से ब्रह्म ज्योति है ज्योति फुहारो कुंज को ब्रह्म सुप्रकाश महावाणी जी में वर्णन किया गया श्री कि श्री प्रियालाल के श्री अंग से अपूर्वी ज्योति निकल रही है ब्रह्मो का प्रकाश श्री श्री, श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महारे वैश्विक महाप्रभु के स्वरूप का कवि वर्णन करते हुए आवेश में कह रहे हैं कि श्री प्रियालाल निकुंज मंदिर में जिस समय विलास प्राप्त कर रहे हैं उस समय श्री प्रिया जी और श्री लाल जी इन दोनों के श्री अंग से अपूर्व जो सुगंध प्रकट होती है उस सुगंध के अपूर्व गोवार के बीच में ही श्री महाप्रभु प्रकट हो जाते श्रीमंद महाप्रभु का सुन कोई ऐसा तो नहीं है वो तो प्रेम विलास व्यवर्थ का स्वरूप श्री युगल के श्रीअंग से जो सुगंध मिली वो सुगंध मिल करके एक हो रही है अंग मिलने में एक होने में कठिनाई है थोड़ी सी आएगा परंतु सुगंध को मिलने में कठिनाई नहीं है सुगंध जितनी जल्दी मिल सकती है जितनी अंतरंगता से निविड़तम हो करके मिल सकती है ऐसे अंग नहीं मिल सकते सुगंध में सुगंध मिलाना ज्यादा सरल है अंग से अंग मिलाना अपेक्षाकृत अधिक कठिन और जहां निड़तम मिलन के रूप में श्री किशोर जी के श्रीअंग की अपूर्व गंध श्री लाल जी के श्री अंग की अपूर्व गंध जैसे कोई इंद्र जैसे कोई नीला जो कमल है इंदिवर उस इंदिवर की गंध और कोई सुंदर स्वर्ण कमल है उस स्वर्ण कल कमल की पुण्डरी की गंध इंदीवर और पुणरीक इन दोनों की गंध जैसे मिल रही हो ऐसे ही महाप्रभु प्रेम विलास व्यवर्त मूर्ति हो करके विराजमान है अद्भुत हो करके विराजमान अद्भुत रसको ने वर्णन के नील कांति और गौर कांति दोनों मिल रही है और एक ज्योति चारों प्रकट हुई वो ज्योति ही ब्रह्म हो करके विराजमान मावाड़ी में वर्णन किया ज्योति पारो कुंज को ब्रह्म सुप्रकाश और रसकों ने वन किया कि जो अपूर्व सौरभ है तो जिग्राणी सौरभ समूह हम चमत्क्रियावि में कोई अपूर्व सौरभ समुद्र सौरभ समुद्र का आग्रहण करूंगी सिंधु मंदिर में श्री प्रियालाल क्योंकि श्री योगमाया जी ने सखी गणों को मंजरी मंजरीगणों को ये सामर्थ्य दी है वे इतनी सुगंध के बीच में भी यह पहचान सकती हैं कि कौन सी सुगंध फुलवारी की सुगंध है कौन सी सुगंध श्याम सुंदर की बनमाला की सुगंध है इस बनमाला की सुगंधाम में भी कौन सी सुगंध कुंद की सुगंध है और इस कुंद की सुगंध में भी कौन सी सुगंध श्याम सुंदर के अंग की सुगंध है और कौन सी सुगंध सुगंध श्याम सुंदर के अंग की सुगंध में बसी हुई श्री किशोरी जी की की स्वर इतनी क्षमता कही और नहीं है श्री जी वर्णन कर रहे हैं राज पंचायत में कुंद कुलपते ये बात गंधा कुंद की माला में कुलपति की कुलपति कह करके साथ की जो हथिनी है यदि गजराज है तो उसके साथ की जो हथनी है उस हथनी की अंग की गंध भी यहां पर इतने पुष्पों के बीच में एक अमुक गंध को पहचान लेना, ये कितनी दुर्लभ वस्तु लेनाल नाश का कितनी तीव्र है ग्रहण शक्ति कोई कौन सी को घ्राण शक्ति है जिसके कारण ये सखीगढ़ पहचान लेती है कि ये सुगंध तो फुलबारी की सुगंध है ये सुगंध श्याम की माला की सुगंध है इन माला की सुगंध में भी कुंद की सुगंध है इस कुंद की सुगंध में भी श्री श्याम के श्री अंग की सुगंध है श्याम के श्री अंग में भी के अंग की यह वास बसी हुई है उसको सुन सुन लेती तो जिग्रहाणी सौरभ समूह यहां सौरभ के माध्यम से श्रीमंत्र महाप्रभु का जो स्वरूप है उस महाप्रभु के स्वरूप का दुरूपण कर दिया कि नुकुंज में श्री युगल सरकार के मिलन के समय जो अपूर्व प्रियालाल के श्रीअंग की गंध का जो अपूर्व गुब्बार उत्पन्न होता है उस गुब्बार के बीच में ही श्री प्रियालाल इन दोनों के मिल स्वरूप श्रीमद महाप्रभु उन महाप्रभु के स्वरूप का रसिक जन दर्शन कर ले चमत् जो अपूर्ण रूप से चमत्कार प्रदान करता है रस का प्राण है चमत्कार रसार चमत्कार है और वो चमत्कार परिपूर्ण रूप से यहां प्रकट हो रहा है अक्षरा अक्षर दधानी उंभ आने कब वो अवसर होगा कि मैं दधानी दधाने णी उस युगल सरकार के श्री अंग का युगल सरकार की श्री अंग की शोभा का अक्षर दधानी अपने नय नो से दर्शन करूंगी अक्षताम फलम इदम इदम कहने का तात्पर्य है इस वृंदावन में इस कुंज में इन श्याम सुंदर प्रिया जी का इस वृंगार में, में इस भाव में दर्शन करना इदम शब्द कहां कहां जाएगा जिसका वो सखी दर्शन करिए एक्शन अक्षर फलम इदम ये स्वरूप कहीं दूसरे को ले जाए नहीं ये जीवन का परम परम फल नहीं है एक्शन अक्षर फलम इदम परम परम फल कौन सा है जिसका मैं नुकुंज मंदिर में दर्शन करते तो शब्द में कितनी यानी यही श्रीप्रिया जी कोई अलग रूप धारण कर ले अलग स्थान पर हो अलग प्रकर में हो तो वो उपास्य नहीं है उपास्य स्वरूप कौन सा है बोले एदम निकुंज मंदिर में श्री प्रियालाल जहां मिल हैं जिनके श्री अंग से अपूर्व सौरभ प्रकट हो रहा है और सौरभ का अपूर्व गुब्बार विराजमान जिसके बीच में मिलित सौरभ के बीच में ही मूर्तमान मिल सौरभ होकर के विराजमान है इस स्वरूप का जिसने दर्शन किया ये ही परम स्वरूप है इस स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा स्वरूप परम नहीं हो सकता है परम फल रूप नहीं हो सकता है तो जिग्रहण चमत्कार भी और उसमें जैसा अपूर्व चमत्कार प्राप्त हो रहा है चमत्कार का तो है। एक के ही उछलना पड़ता है कि अरे यहाँ पर दीर्घ भाव प्रकट हो गया यहाँ पर पूर्व भाव प्रकट हो गया शिविर महाप्रभु में यहाँ पर अश्वु की निरंतर निरंतर पिछकारी निकल रही है ऐसे कुछ एकाध जो लक्षण है उनको देख कर के ही मोहित हैं न जाने कितने ऐसे लक्षण ऐसे अद्भुतता श्री प्रियालाल के श्रेयंग में विराजमान है श्रीमद् महाप्रभु के श्रेयंग में मिलतनु में विराजमान तो समूह चमत्क्रिया भी जिनमें अद्भुत चमत्क्रिया विराजमान है जहां मिलत मिलत मिल वो मिले मिलन की भूल मिले रसिक व छिन्न बारत फूल मिल रहे हैं मिल मिले है। <coughs> और अधिक मिलना चाहते हैं और मिलते मिलते ही मिले मिलन की भूल पहले मिले हैं ये भूल जाए मिलते मिलते मिलते मिलते पराकाष्ठा में पहुंचे और एक क्षण में भूल जाए कि पहले कभी मिले -मिल और फिर से वही बारह खड़ी शुरू हो जाए शुरू हो जाए प्रारंभ हो जाए कि अभी तो प्यारे आए हैं अभी तो नैन भर के देखा भी नहीं चमत्क्रिया तो ये के की अपूर्व में तो ये चमत ये चमत्क्रिया है चमत्क्रिया आपको प्रकट करने का तो सा जो इशारा है वो इशारा ये केवल श्रीअंग में कोई अद्भुत अतिमानुष लक्षण प्रकट हो जाना ये तो बड़ी सामान्य बात है उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है सामान्य देखने के लिए किसी को चमत्कार करने के लिए बड़े उसको परंतु तो उतनी चम, चमत्कार की बात नहीं है कि श्रीमत महाप्रभु के हाथ चार चार हाथ के हो जाए केवल जो अः खाल है उसका आवरण है जाए स्थिर के जोड़ खुल जाएं दीर्घ भाव महाप्रभु में हो जाए कभी कूम भाव धारण करके सारी इंद्रिया भीतर शरीर के जो धड़ है उस धड़ के भीतर ही हाथ पैर जितनी भी इंद्रिया हैं उनका विस्तार भीतर घुस जाए समाहित हो जाए तो ये तो बड़ी सामान्य बात हुई उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है ऐसे न जाने कितने चमत्कार विराजमान है एका चमत्कार को देख करके ही सारा जगत आश्चर्यचकित हो रहा है तो जिग्रहाण्य सौ सवह, समूह मलहानी श्री प्रिया लाल के अधरों के बोलने से कोई अपूर्व सुगंध प्रकट हो रही है नयनों के द्वारा कोई अपूर्व सुगंध प्रकट हो रही है श्री अंग के द्वारा कोई सुगंध प्रकट हो रही है वस्त्रों के द्वारा कोई अंग सुगंध प्रकट हो रही है और उन सुगंधों का एक अपूर्व गुबार प्रकट हो रहा है लाल जी के प्रिया जी के और गुब्बार जैसे मिल रहा है उस मिले हुए गुबार में ही एक गुबार में ही श्री एक गौरव कांति सामने प्रकट हो रही है अद्भुत रूप से तो जग जिग्रहण सौरभ समूह हम और चमत्क्रिया क्रियाब्धि चमत्क्रियाओं का चमत्कारों का वो समुद्र हो करके विराजमान है जहां पर स्थूल श्रियंग में जो प्रकट श्रियंग है उसमें तो विचित्रता प्राप्त हो ही रही है अनेक अनेक जगह अन्य अन्य जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं की भी अपूर्वता विराजमान है मिलते मिलते सदा मिलने की चाहना चरमा चरम अवस्था में पहुंचते हुए भी विस्मृति होकर के फिर से बराबर मिलना इसलिए रसको ने वर्णन किया आदि न अंत बिहार को तो, शिंद कुंज बिहार उसका न आदि है न अंत कहा से वो प्रारंभ हुआ कहाँ अंत हुआ फिर अंत से कैसे प्रारंभ हो रहा है इसका कोई सीमा नहीं है आज अंत से रहित होकर के वो बिहार विराजमान है ऐसे अपूर्व चमत्क्रिया उनके समुद्र रूप होकर के वो विराजमान है जिस लीला को करने के लिए ब्रह्मरात्रि की आवश्यकता है यहां सब चीज अत्यंत अत्यंत, अत्यंत अद्भुत हो जाए और श्याम सुंदर अद्भुत श्री प्रियाजी अद्भुत काल अद्भुत श्रीमदावन अद्भुत जिनमें विस्तार और संकोच इनकी क्षमता सहज रूप में विराजमान सब चीज अद्भुत होकर के विराजमान अतः प्रभु प्रियाणामच धामन चमय से चौ अवचित प्रभावत्वात नात्र किंचित असंगतम लघु भाव रघुस्वी जी कह रहे हैं कोई भी चीज असंगत है ही नहीं प्रभु अचिंत्य है प्रिया अचिंत है धाम अचिंत है समय अचिंत है चेष्टाएं अचिंत है अद्भुत अद्भुत स्वरूप विराजमा अक्षर ऐसी रूप माधुरी को कब मैं अपनी आंखों में धारण करूं। और श्री प्रिया कवि प्रेम में विभल हो करके, जब आप प्रेम में विफल होकर के श्री प्रिया के श्रीहस्त कहीं बिखर रहे हैं उस समय यह दासी कब श्री प्रिया को अतिशय सुख प्रदान करने के लिए प्रिया के श्री हस्त को ग्रहण करके श्याम सुंदर की गले की माला बना करके स्थापित करें कमल से कमल मिलाती हुई श्री श्रीहस्त से श्री श्रीहस्त कमल मुख कमल से मुक्कमल नयन कमल से नयन कमल वक्ष कमल से वक्ष कमल चरण कमल से चरण कमल मिलाती हुई कमलों से कमल मिलाती हुई कब मैं विराजमान हूं सरसिज पर है आनी कब सर सिज मन मुक्कमल उन मुक्कमल को मुक्कमल से पर है आनी मिलन कराऊंगी कभी श्री हस्तकमल को श्री हस्तकमल से मैं कमल को कमल से मिलाती हुई विराजमान होंगी तो कितनी मूल्यवान कितनी अद्भुत कितनी दुर्लभ उस दुर्लभ वस्तु के लिए प्रार्थना की जाती तो किम और किम का जो एक भाव है परम परम दुर्लभ वस्तु अत्यंत मूल्यवान वस्तु उसको वो क्या हे श्री किशोरी जो आप कृपा करके इस अन्य का, होने पर भी अपनी कृपा के बल पर क्या वो सौभाग्य मुझे प्रदान करेंगी मुझे प्रदान करें कभी विचार करती हूं कि जिस अभिलाषा को मैं कर रही हूं क्या इसकी योग्यता मुझ में है या ये किसी दूसरे को सामान्यतः देने की वस्तु है क्या तो दूर दूर, दूर तक पता लगेगा कि ना ये तो बड़ी मूल्यवान वस्तु है ऐसी मूल्यवान वस्तु को कव में प्राप्त करूंगी अक्षर दधानी इस रूप माधुरी को कब मैं अपनी आंखों में बसा लूंगी क्योंकि अक्षर दाम फल मिलम और परम्भयाणी उर्स पर आपके श्री अंग कमलों को कभी पररम्भयाणी कभी मिल मिलाती हुई विराजमान होंगे श्री लाल जी प्रेम में विफल होकर के यदि मूर्छित हो जाए तो रस की रीति ये है श्री निकुंज निकुंज रस की रीति यह है कि सखी श्री प्रिया जी को लाल जी को मूर्छित नहीं होने देती उनका प्रयास रहता है रहता है कि ना ना सखी ये मूर्छित होने का समय नहीं है इस समय श्याम सुंदर की सेवा करने का समय मूर्छित मत हो पर मूर्चा कोई रुक जाएगी क्या आएगी तो आएगी तो प्रयास है कि वो प्रियालाल दोनों को मूर्छित करना नहीं चाहती हैं, वो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इस त्रुप्टी को कभी भी समाप्त करना नहीं चाहती इस में ही आस्वाद की प्राप्ति है इसलिए त्रुप्टी सहित श्री प्रियालाल का आस्वादन करना चाहती हैं का लय होने पर जो निर्विशेष निर्विकल्प जो सुख है उस निर्विकल्प सुख को भोग कराना नहीं चाहती हैं सर्वदा सुख का ही भोग कराना चाहती है अद्भुत रीति होकर के विराजमान तो परम है परि कभी श्री प्रेम में विभल हो जाए मूर्छा आ जाए तो उस मूर्छा को जगाते हुए श्री लाल को मिलाने का प्रयास करती है चुमानी अलक्षित मेक्षित सऊकुम आ गया और श्रीप्रिया लाल इन दोनों के अपूर्व बंधन को से दोनों को अलंकृत करना चाहती तो अपूर्व बूखा बंधन से इन श्रीप्रियालाल इन दोनों को कव में अलंकृत करती हुई विराजमान होंगी चुम्बा ने अलक्षित मवेक्षित शवकुमा दिया और अलक्षित रूप से श्री प्रिया इन दोनों की निगाह को बचा करके कब उनकी अपूर्व माधुरी का उनको संकोच नहीं हो उनके रस में कहीं बाधा नहीं आए इसलिए अलक्षित होकर के श्री प्रियालाल इन दोनों को परस्पर मिलाने का प्रयास करूंगी और अपूर्व से जो अतर वह सर्वत्र विकसित हो रहा है अतर मान्य उत्कंठा अतर प्रतीक है नुकुंज में प्रियालाल की उत्कंठा का जो सुगंध है वो उत्कंठा उस उत्कंठा को प्रकट करते हुए श्री प्रियालाल इन दोनों को भू का बंधन से कव में अलंकृत करती हुई विराजमान होंगे निश्चन अन्ते हा प्रमुक्ता निभाल्य त्र नयान परमात्म सखी प्रबोध्युते जब रात्रि शेष प्राप्त हो जाएगी उस समय कब वो अवसर होगा कि हार तते गंध वहा प्रमुखता आपके जो हार आपकी मालाएं यानी श्री शैया के ऊपर बिखरी हुई पड़ी हैं नुकुंज मंदिर में बिखरी हुई पड़ी हैं, कब मैं उनको जल्दी से बीन करके श्री चित्रा जी को प्रदान करेंगे और विश्व चित्रा जी उन्हीं मोतियों को हम दासियों को पुरस्कार में बांटेंगे तो प्रातःकाल श्री रूपमजरी जी, वे रूपमजरी उलान में विराजमान श्री प्रिया लाल का प्रसादी जो पान उसको सबको बांटते हैं श्री चित्रा जी सुंदर जो बिखरे हुए मोती हैं बिखरे हुए मोतियों को बीन करके वे सबको बांटते तो निशान थे, तो निशानते निशस्तन थे, तर प्रस्तुत प्रस्तुत तल काल्या काल्या माने कल समय होने पर प्रातः काल रात्रि शेष होने पर आपका प्रियतम जो रात्रि रात्र होने पर जहां आपकी अलकावली है उसको सजा करके बांधूंगी बिखरी हुई अलकावली को कब सुंदर ताटंक माने कान के जो कुंडल हैं उन कान के कुंडलों को हार बेसर जो बिलास में व्यस्त हो गए हैं या शैया जी के ऊपर अब छूट गए हैं ऐसे जी के ऊपर हुए हार बेसर पूर्वक मैं पुनः संकलित करूंगी उनको जो गूथनी है उस टूटी हुई माला को बीच से गूथ करके आपको समर्पित करूंगे जो बिखरे हुए मोती उन बिखरे हुए मोतियों को जितनी भी दासी है उन सबों को श्री चित्रा जी कृपा करके प्रदान करेंगी सुंदर बेसर उसको आपकी नासिका में धारण करती हुई विराजमान होंगी और परम प्रिय जो सखी हैं उन परम प्रिय सखियों को फिर जाकर के जगा करके कि श्री लाल जाग गई हैं वे सखी नुकुंजी मंदिर के बाहर हैं मंजरी पहले भीतर प्रवेश कर गई हैं मंजरियों का अधिकार है तो मंजरी पहले भी तो प्रवेश कर गई है सखी अभी प्रवेश नहीं कर रही है उनको विभिन्न सखियों को भी नुकुंज मंदिर में प्रवेश कराऊंगी और प्रवेश करके मैं कब आपकी आपका दर्शन करूंगी और सखियों को आपका दर्शन कराऊंगी तो निशस्तन अंत अलकाल्या रात्रि के अंत में प्रसर बिखरी हुई जो श्री प्रिया जी की लाल जी की अलकावली जो बिखर रही है उनको कब मैं संवारूंगी श्री लालजी की अलकावली को संभालते हुए प्रिया जी की अलकावली बिखरी हुई उनको कान के ऊपर चढ़ाते हुए तातंक हार तती, कान के कुंडल हार तती माने हारों की तती माने पंक्ति हारों की पंक्ति हारों की जो माला है उस माला को और, और जो अलख ग माने भोरा भोरा माने जो अलकावली लट कपोल के ऊपर आ रही हैं प्रमुखता माने मुक्त हो रही हैं उनको पृष्ठ से तब आपके प्यारे ते पृष्ठ कहकर के श्यामस्य हमारा कोई संबंध नहीं है हम दासियों का कोई संबंध नहीं है वे आपके प्यारे हैं तो पृष्ठ से ते, तेरे प्यारे हैं और तब और आपके निभाले हो उनको गूथ करके यथास्थान धारण करा करके मंगला के समय जो स्वल्प श्रृंगार है आपका जो निर्माल्य श्रृंगार है दक्षिण भारत में कहती है निर्माल्य दर्शन मंगला का जो दर्शन है उसमें रात्रि का जो निर्माल्य है उस निर्माल्य श्रृंगार का दर्शन प्रभात काल के समय मंगला के समय होता है इसलिए सब लोग जो निर्माल्य दर्शन है उस निर्माल्य दर्शन करना ये बड़ी दुर्लभता की बात है अत्यंत दुर्लभ है इसलिए निर्मल दर्शन के लिए मंगला दर्शन के लिए सब दौड़ती तो उसमें निर्माल्य दर्शन होता है तो और तब आपके प्यारे और आपके दोनों के निभाल उनके दर्शन को करके को करके को और गाले कब मैं आपका दर्शन करती हुई तत्रा नया ने परमाप्त सखी प्रबुद्ध जो परम आप सखी है उनको पुकार करके कब में वहां लाऊंगी और तार दर्शे आने सुख सिंधि सुख मज्जे आने अब फिर किम एक किम को और प्रस्तुत कर रहे हैं ये शोभा तो कब वो आप स्थिति होगी कि आपकी सुगंध का दर्शन करूंगी कब वो स्थिति होगी आपके चरणों को अपनी ठोड़ी से लगा करके आपके चरणों को मैं संवाहन करूंगी कब वो स्थिति होगी जबकि युगल सरकार के विलास के समय उठने वाली अपूर्व जो सुगंध का गुब्बार है उस गुब्बार का मैं आग्रहण करूंगी कब वो अपूर्व अवसर होगा कि श्री प्रियालाल उनके रस विलास में अपूर्व चमत्कृत जो क्रियाएं हैं उन चमत्कृत क्रियाओं का दर्शन करूंगी कब प्रेम में यदि रस में प्रियालाल दोनों मूर्छित होते हुए चले जा रहे हैं उनकी मूर्छा को दूर करके उनको पुनः रस में करते हुए विराजमान होंगे कब कमलों को कमलों से मिलाते हुए श्री प्रियालाल दोनों को बू का बंधन से अलंकृत करके मैं विराजमान होंगी कब सुकुमारी श्री उनकी अपूर्व श्रमित अवस्था लाल जी की श्रमित अवस्था परम कोमल उनकी श्रमित अवस्था का दर्शन करके कब उनको प्रवृत्त कराते हुए और रस्से कराते हुए और नृत्य करा के पुनः प्रवृत्त कराते हुए कब मैं विराजमान होंगी और रात्रि के अंत में कब श्री प्रिया लाल इनके बिखरे हुए केशों को दोबारा उनके करने के ऊपर चढ़ा करके उनके श्रीमस्तक के ऊपर चढ़ाते हुए बिखरे छूटे हुए तेरे हुए जो हैं कान के आभूषण हार और माला और गंध महा माने लट भौ भ्रमरी उन भ्रमरियों को तब फिर से संयमित करके मैं बांध करके ऊंचे करूंगी और आपके प्यारे और आप इनके श्री अंग के वस्त्राभूषणों को यथावस्थित स्थित करूंगी मिलन के समय श्री अंग रूपी आभूषण रूपी जो सखी वो भी प्रेम में विभल हो जाती प्रेम में विभल हो करके जो सखी जहां पहुंची वहां ही वह सखी हो करके पड़ी रह जाती ऐसी स्थिति में श्रृंगार रूपी सखी सेवा करते करते जहां जिस पहुंची प्रिया जी के श्रीअंग रूपी आभूषण रूपी सखी श्री लाल जी के श्रीअंग में पहुंच के और श्री लाल जी के श्रीअंग रूपी सखी श्री प्रिया जी की श्रीअंग रूपी कुंज में पहुंचकर के जिस कुंज में पहुंची उसी कुंज में वो मूर्छित हो गई उस समय दूसरी सखी जाकर के उस मूर्छित सखी को फिर से जगा करके अपने स्थान पर लाकर के विराजमान कर तो सखी का ये स्वभाव है जो आभूषण रूपी सखी है उसका भी ये स्वभाव है कि सखी जहां पहुंचेगी वहां पहुंच के वही वो मूर्छित हो और उस जाते मंजिरीगण है उन तो मंजिरी का ये स्वभाव है कि उन सखी को श्रृंगार सखी को जागृत करके पुनः वे अपनी अपनी कुंज में यथास्थान स्थापित करती है तो कब वो अवसर होगा कि मैं हे श्री किशोरी आपके जी आपके आभूषण रूपी सखियों को के श्री अंग पर विराजमान अंग आभूषण रूपी जो सखी हैं, उनको लाकर के अपने यथास्थान परमात्मा सखी प्रबोध्य उनको परमात्मा सखी अपनी सखी श्री राधिका उन राधिका को प्रबोध करके और श्री ललता विशाखा जो है उनको भी क्रोध करके उस रूप माधुरी का दर्शन कराऊंगी और पांच दर्शयानी, आनी दर्शयानी उस रूप माधुरी का दर्शन कराऊंगी और सुख सिंधु शु मज्जानी सुख सिंधु में उन अंग श्रीअंग रूपी सखी आभूषण रूपी सखी और अग्रवर्तनी सखी को प्रबोध प्रदान करूंगी सखी के कई स्वरूप हैं सखी का एक स्वरूप है अंगसंगनी। सखी का दूसरा स्वरूप है वो है हृदयता भाव रूप सखी सखी का तीसरा स्वरूप है वो है अग्रवर्तनी सखी का चौथा स्वरूप है वो है अनुवर्तनी सखियों के चार स्वरूप अंतर्गता सखी कौन है प्रिया जी का मान प्रिया जी की लज्जा प्रिया जी के हृदय में उत्सुकता हर्ष प्रिया जी के, के श्रेयंग में कहीं संकोच प्रिया जी के श्रेयंग में चपलता ये जितने भी भाव हैं, ये भाव भी अंतर्गता सखी ये भी सखी है सखी बिना यही रसिर पुष्टि नहीं हो सखी बिना इस रस की पुष्टि नहीं तो कभी अंतर्गता सखी को प्रबोध प्रदान करना यह मंजरी का काम है सुप्रियालाल के हृदय में जो भाव है उस भाव रूपी सखी को प्रबोत् प्रदान करना कभी अंग सखी उनको बोध प्रदान करना अंग सखी दो प्रकार की तीन प्रकार की अंगसंगी सखी श्री राधिका अंग संघनी माने राधिका के श्रृंगार श्री श्याम अंग संगनी सखी माने श्याम की श्रृंगार और उभय अंग संगनी उभय अंग संगनी सखी कौन है बोले उभय अंग संगनी सखी हैं श्री शैया जी श्री छत्र दर्पण जिनका दोनों प्रयोग कर रहे तो उन अंग संगनी सखियों को कभी कृष्ण अंग संगनी कभी राधिकांग संगनी कभी उभय अंग संगनी जो सखी है उन सबको तो प्रमोद प्रदान करना ये दूसरी सखी हुई पहली सखी हुई अंतर्गता दूसरी हुई अंग संघनी अंग संघनी फिर से तीन प्रकार की कृष्ण अंग संघनी स्वामी अंग अंग संगनी और उभय अंगसंग अब तीसरे प्रकार की जो सखी है वे है अग्रवर्तनी अग्रवर्तनी कौन है लता विशाखा इन चत्राखा चंपकलता रंगदेवी सुदेवी ये जो अष्ट सखी है ये अग्रवर्तनी और उन अग्रवर्तनियों के भीतर के साथ में फिर तो चौथे प्रकार की जो सखी हैं वे तो चौथे प्रकार की सखी हैं वे हैं अनवर्तनी ये दासीगर ये इन सब को ये छोटे जो दासी है उस छोटी दासी का ये कर्तव्य है कि वह इन सभी सखियों को चेत प्रदान करे क्योंकि सखी का स्वभाव तो बे तो इतनी है, है कि रस्मूर्ति होने पर जहां जो सखी पहुंच गई वहां पर ही मूर्चित हो ऐसी स्थिति में कोई भी सखी कहीं भी मूर्चित हो जाएगी अथरों की जो पीक है वो श्री लाल जी के पलकों के ऊपर लक्कर के नयनों के ऊपर लक्कर कर के विराजमान हो रही है श्री प्रिया का जो कज्जल है वो कज्जल रूपी सखी श्री लाल प्रियाजी के आज अधर रूपी स्थान पर कुंज में जाकर के अधर कुंज में जाकर के मूर्चित हो गई श्याम सुंदर की जो माला है वो प्रिया की माला के साथ में अर्जी हुई है उलझी हुई विराजमान हो रही है माल जी के ऊर्जा की प्रिय तुलसी दल माल के भक्षस्थल पर जो मलनी की माला है वह माला श्री लाल जी की तुलसी माला के साथ में उलझ जाती है और ऐसी शोभा को प्राप्त होती है मन सुरसरी मिली मुना मिली जो श्याम सुंदर की तुलसी की माला है वो है मान लो यमुना और शिव प्रिया जी की जो मल्लिका की माला है चमेली की माला वो मल्लिका की माला वो है मान लो गंगा सो आज गंगा और यमुना का संगम हो रहा मल्ली माल प्रिया जी की तनिक श्रीखी का बड़ा सुंदर पद है झूला लीला का झूलन करते समय श्री प्रिया की मल्ली माल श्याम सुंदर की तुलसी माला के साथ में मिलकर के ऐसी हो तो रही है, यमुना जल कैदो शुक श्रेणी माला मरा अथवा तोतों की पंक्ति तोता होते हैं हरे रंग के श्याम सुंदर की जो माला है वो हो गई तोता और मानो तोतों की पंक्ति वह हंस के साथ में मिल रही है हंस हो श्री प्रिया जी की सफेद मल्ली माला तो तोता मानो हंस के साथ में मिल रहे है मानो यमुना के साथ में गंगा मिलती हुई विराजमान हो रही है ऐसी अपूर्व शोहा तो सखी जहां पहुंच गई वहां मूर्छित हो गई उस समय जो अनुवर्तन सखी हैं उनको क्या ये सौभाग्य मिलेगा हम को के या श्री अनुर्तनी जो सखी हैं उन सखियों को यथास्थान करके हम स्थापित करती हुई विराजमान होंगी है संकल्प कल्प ध्रम है संकल्प की प्रार्थना कर रहे हैं परंतु श्री प्रिया लाल इन कल्पन ध्रम के पास में रह करके यदि प्रार्थना की जाए तो वृंदावन में तो सब कल्प ही है यहाँ श्रीमद गुर कल्पतरु हैं यहाँ धाम कल्पतरु है स्वयं कल्पतरु प्रियालावन के एक एक वृक्ष एक एक लता सब कल्पतरु हैं तो एक कल्प मिल जाए तो सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाए यदि इतने सारे कल्प वृक्ष जहाँ उपस्थित हैं, वहां पर कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो सा पूरी नहीं होगी अतः परम परम दुर्लभ जो वस्तु है उसके लिए किम और कदा रूप में श्री विनोद मंजरी जी अभिलाषा करते हुए विराजमान हो रहे हैं बोलो लाल लाली लाल की जय नावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गो कीजिए सुख से लाली कीजिए